वो बेजोड़ है उससे किसी ने पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों मानते हो उसने कहा बिकॉज ही कैन नॉट बी प्रूफ्ड क्योंकि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता उसने लिखा है आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज एपसे मेरा परमात्मा में भरोसा है क्योंकि वो तर्कती थे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 कि झुसिया तू मोजिस क्यों ना हुआ वो मुझसे यही पूछेगा कि झुसिया तू झुसिया हो सका कि नहीं मॉजि से मेरा क्या लेना देना मॉजिस कहो ना मॉजि व परमात्मा के बीच मेरा हो ना मेरे व परमात्मा के बीच मैं मोजिश के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं परमात्मा मेरी तरफ देखेगा और पूछेगा झुसिया तू झुसिया हो सका या नहीं यहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होने को है